सीता जी संकोचवश उत्तर नहीं देती इन बातों को सुनकर तमक उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला मेखला आदि आदि और बर्तन कमंडलु लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमलवाणी से कहा हे hey, रघुवीर राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो भीरु यानी प्रेमवश दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए पर तुम्हें वन जाने को वे कभी नहीं कहेंगे ऐसा विचार कर तुम्हें जो अच्छा लगे वही करो माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे वे सोचने लगे अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते राजा मूर्छित हो गए लोग व्याकुल हैं किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनिका वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए वन का सब साज सामान सजकर वन के लिए यानी आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी स्त्री यानी श्री सीता जी और भाई यानी लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षाशन यानी वर्ष भर का भोजन दिया और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया और मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरुजी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले हे गुसाई इन सबकी माता पिता के समान सार संभार यानी देख रेख करते रहिएगा श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर कर सबसे कोमलवाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे हे परम चतुर पूर्वासी सज्जनों आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हों इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया फिर गणेश जी पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मना आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विशाद हो गया नगर का यानी हाहाकार सुना नहीं जाता लंका में में बुरे शकुन होने लगे अयोध्या अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं ना जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे फिर धीरज धर राजा ने कहा हे सखा तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए जब सीता वन को देख डरे तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री तुम लौट चलो वन में बहुत क्लेश हैं कभी पिता के घर कभी ससुराल जहां तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना यदि सीता जी लौट आएं तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा विधाता के विपरीत होने पर कुछ बस नहीं चलता हा राम लक्ष्मण और सीता लाकर दिखाओ ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े जी, राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वा कर वहां गए जहां नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे तब वहां पहुंचकर सुमंत्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं परंतु प्रेमवश फिर लौट आते हैं अयोध्या पूरी बड़ी डरावनी लग रही है मानो अंधकार मई काल कालरात्रि ही हो नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं घर शमशान कुटुंबी, भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं बगीचों में वृक्ष और बेलें कुमला रही हैं नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरण नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु पपीहे मोर कोयल चकवे तोते मैना सारस हंस और चकोर श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए जहां तहां ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए हैं नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था नगर निवासी सब स्त्री पुरुष बहुत से पशु पक्षी थे अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे विधाता ने कैके को भीलनी बनाया जिसने दसों दिशाओं में दुस्सह दाहवाग्नि यानी भयानक आग लगा दी श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके सब लोग व्याकुल होकर भाग चले सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीताजी के बिना सुख नहीं है जहां श्री राम जी रहेंगे हम लोगों का कुछ काम नहीं है ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकते हैं बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया प्रजा को प्रेम वश देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय हैं। पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं अर्थात दूसरे का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए परंतु प्रेमवश लोग लौटाए लौटते नहीं शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए यानी दुविधा में पड़ गए शोक और परिश्रम के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई जब दो पहर रात बीत गई, तब पहचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा हे तात रथ के खोज मार कर अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न चले इस प्रकार रथ को हाकि और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोजकर छिपाकर चला दिया सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर हुआ कि श्री रघुनाथ जी चले गए कहीं रथ का खोज नहीं पाते सब हा राम हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा यह जानकर जगह छोड़ दिया है वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता यानी 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर जा पहुंचे वहां गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की लक्ष्मण जी सुमंत्र और सीता जी ने भी प्रणाम किया सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल हैं वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली हैं अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं उन्होंने मंत्री को छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई इसके बाद सबने स्नान किया जिससे मार्ग का सारा श्रम यानी थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्म लेने और मरने का महान श्रम मिट जाता है उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार यानी नर लीला है शुद्ध प्रकृति जन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है जब निषात राज गुह ने यह खबर पाई तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल यानी कंद लेकर और उन्हें उन्हें भारों यानी बहंगियों में भरकर मिलने के लिए चला उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था दंडवत स्नेह कर सॉरी दंडवत करके भेंट सामने रख कर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछा निषाद राज ने उत्तर दिया हे नाथ आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है यानी आपके चरणारविंदों के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया हूं हे देव यह पृथ्वी धन और घर सब आपका है मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ अब कृपा करके पुर यानी पुर में पधारिए और इस दास की की प्रतिष्ठा बढ़ाइए जिससे सब लोग मेरे भाग्य बढ़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा श्रृंगे सुजान सखा तुमने जो कुछ कहा वह सब सत्य है परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है उनकी अनुसार मुझे चौदह वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है यह सुनकर को को बड़ा दुख हुआ। श्री राम जी, जी और सीता जी के रूप को के रूप देखकर गांव स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं कोई कहती है हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है कोई एक कहते हैं राजा ने अच्छा ही किया इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया तब निषाद में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा श्री उसने रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है पूर्ववासी लोग जोहार यानी वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे गुह ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देखकर दोनों में भर भरकर फल मूल और पानी रख दिया अथवा अपने हाथ से फल फूल दोनों में भर भरकर रख दिए सीता जी सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमलवाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर वीरासन से बैठकर जागने यानी पहरा देने लगे गोह ने विश्वास पात्र को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बांध चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम आश्रुओ का जल बहने लगा वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता उसमें सुंदर मढ़ियों के रचे चौबारे यानी छत के ऊपर बंगले हैं जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों से सजाकर बनाया है जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित हैं जहां सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है जहां ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र तके और गद्दे हैं जो दूध के फेंद के समान कोमल निर्मल यानी उज्जवल और सुंदर हैं वहां उन यानी चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्भ को हरण करते थे वही श्री सीता और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते माता पिता कुटुम्बी पूर्ववासी यानी प्रजा मित्र अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं जिनके पिता जनक जी हैं जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं और पति श्री रामचंद्र जी हैं वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं लोग सच कहते हैं कि कर्म यानी भाग्य ही प्रधान है कैके राज की लड़की नीच बुद्धि कैके बड़ी ही कुटिलता की जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले हे भाई कोई किसी को दुख सुख देने वाला नहीं है सब अपने ही किए कर्मों का फल भोगते हैं संयोग यानी मिलना वियोग यानी बिछुड़ना भले बुरे भोग शत्रु मित्र और उदासीन ये सभी भ्रम के फंदे हैं जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल जहां तक जगत के जंजाल है धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक आदि जहां तक व्यवहार है जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं इन सब का मूल मोह यानी अज्ञान ही है परमार्थता ये नहीं है जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ दोष देना चाहिए सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं, हैं जो परमार्थी हैं और प्रपंच यानी माइक जगत से छूटे हुए हैं जगत में जीवों को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है हे सखा मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ यानी पुरुषार्थ है श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु पर ब्रह्म है वे अविगत यानी जानने में न आने वाले अलग अर्थात स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले अनादि यानी आदि रहित, अनुपम यानी उपमा रहित, रहित सब विकारों से रहित और भेद शून्य हैं। वेद जिनका नित्य नेत नेत कहकर निरूपण करते हैं वही कृपाल श्री रामचंद्र जी भगत भूमि ब्राह्मण गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाए करते हैं जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं सखा ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीता राम जी के चरणों में प्रेम करो इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे शौच के सब कार्य करके यानी नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया फिर बड़ का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई यह देखकर बड़ के दूध से यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छा गया उनका हृदय अत्यंत जलने लगा मुह मलिन यानी उदास हो गया वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले हे नाथ मुझ कौशल नाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ वन दिखा कर गंगा स्नान करा कर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिरा लाना महाराज ने ऐसा कहा था अब प्रभु जैसा कहे मैं वही करूं मैं आपकी बलिहारी हूं इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया और कहा हे तात कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ ना हो श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया कि हे तात आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है शिव दधीच और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों यानी अनेकों कष्ट सहे थे बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे यानी उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश जाएगा प्रतिष्ठित पुरुष के के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है हे तात मैं आपसे अधिक क्या कहूँ लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा की हे तात आप मेरी किसी बात की चिंता न करें आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं हेतात मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पाए श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुम्बियों सहित व्याकुल हो गया फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया श्री रामचंद्र जी ने सकुचा अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश न कहिएगा सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के क्लेश न सह सकेंगी अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए नहीं तो मैं बिल्कुल बिना सहारे होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती सीता के मायके के यानी पिता के घर और ससुराल में सब सुख हैं जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहाँ जी चाहे वहाँ सुख से रहेंगी राजा ने जिस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की है वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों यानी अनेक प्रकार से सीख दी उन्होंने कहा जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं हे प्राणपति हे परम स्नेही सुनिए हे प्रभु आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं कृपा करके विचार तो कीजिए शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी जा सकती है सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहा जा सकती है और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहा जा सकती है इस प्रकार पति को प्रेम मई विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ यह बहुत ही अनुचित है किंतु तात मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ आप बुरा न मानिएगा आर्य पुत्र यानि स्वामी के के चरण कमलों बिना जगत में जहां तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छठा देखी है जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं अर्थात बड़े बड़े राजा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 श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किया यानी युक्तियां पेश की परंतु रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती कर्म की गति कठिन है उस पर कुछ भी वश नहीं चलता श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवा कर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन यानी पूंजी गवाकर लौटे सुमंत्र ने रथ को हाका घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिन हिनाते हैं यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर यानी पीट पीट कर पछताते हैं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 तुम्हारे चरण कमलों की धूली के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई और मेरी नाव तो काठ की है काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी मैं लूट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा जिससे आप पार नहीं हो सकेंगे और मेरी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 मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा मैं आपसे कुछ उतरा नहीं चाहता है राम। मुझे आपकी दुहाई दशरथ जी की सौगंध है मैं सब सच सच कहता हूँ मारे पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूंगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ है कृपालु मैं पार नहीं उतारूंगा केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री जी जानकी जी और जी और श्री और की ओर देखकर हंसे कृपा के केवट से मुस्कुराकर बोले भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न ना जाए जल्दी पानी ला और पैर धोले देर हो रही है पार उतार दे एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाता है और जिन्होंने वामनावतार में जगत को तीन पग से भी छोटा कर दिया था यानी दो ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद नदी गंगा जी हर्षित हो गईं। वे समझ गयी कि भगवान नर लीला कर रहे हैं इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होऊंगी यह विचार कर वे हर्षित हो गईं। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आया अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा सब देवता फूल बरसाकर सेहाने लगे और इसके कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल यानि चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पर्वक प्रभु श्री रामचंद्र गंगा जी के पार ले गया निशाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए तब केवट ने उतरकर दंडवत की उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं